लेसन थ्री आवास योजना अगले महीने से लागू होगी अमरीका परमाणु क्षमता वाले आठ एफ सिक्सटीन लड़ाकू विमान पाकिस्तान को बेचेगा हम फिर मिलेंगे मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा मैं बाकी पैसे अपनी तथा भाई बहनों की पढ़ाई पर खर्च करूंगी भतीजी घर में होगी आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे शर्मा जी का भतीजा मेरी उम्र का होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे आवाज काटना खर्च पाकिस्तान बाकी बोना भतीजा भतीजी योजना इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस